अपने कविता को नहीं समझता है और सदा जायेगा तब सदा सा मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है या मेरा रूप हो जाता है ठीक है छुट्टी के ऊपर था न मत भाव सोच गया छुट्टी वह मेरे रूप को प्राप्त करता है तो कथम साथ-साथ हम हम में में वो कैसे रूप से प्राप्त करता है।, था पर था इस पर है इस पर कहा जाता है कहा जाता है, देखो, रहा हम में गुड़ान गुड़ान ृतुजला दुख दुम अमृत गुणा एक गुणा एक जन्मृतुजला दुख विमुक्ता अमृत अश्नते देहि देर सभवान्द्भव एक अतीत देरसमुद्भवान्न एक अतीत जनमृतुजरा दुखी विमुक्ता जन मृत्यु जरा दुख विमुक्ता अमृत अश्मे दर्थ दीवात्मा देही दे दे दे दे दे दे दे का विशेषण है जो है दे की उत्पत्ति का हेतु की उत्पत्ति का हेतु हेतु जो नूतन देश प्राप्त होगी ना उसकी उस उत्पत्ति का हेतु कौन नहीं यह कौन है ये गुण है इन तो ये जैसे कर्मों में चुनौती होगी उन कर्मों के अनुसार अनुसार क्या मिलेगा नहीं मिलेगा तो देश उत्पत्ति का हेतु कौन होगा गुण कर्म द्वारा हेतु बन जाएंगे अच्छा और ऐसा भी कह सकते हैं जो ये भी क्या है देखिए गुणात्म दोनों का कार्य है ना तो जो की के नये उत्पत्ति का दोनों का हेतु क्या है वो तो तो तो कुछ गुणात्मा की गुणात्मा देव भी क्या है अब देखेंगे दे दे एकांत तीन गुणान अतिरिक्त आत्मा दे की उत्पत्ति के कारण इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके जब तीन गुणों का अतिक्रमण करने पर क्या होता है जन्म मृत्यु जरा और दुख से रहित हो जाता है है ना जब तक गुरुओं के दिन व्यक्ति है ना तब तक जन्म मृत्यु जरा और दुख से युक्त होता है और जब गुरु का अतिक्रमण कर जाता है तब जन्म मृत्यु जरा और दुखों से रहित होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है अमृतम सुनते थे ना और पूर्ण में क्या है मद भाव अधिक तो यहाँ मदभाव का अमृतम है न मुख्य को प्राप्त करता है यहाँ ध्यान देना गुणों का अतिक्रमण करने का मतलब है गुणों के अधीन न होना गुणों के अधीन न होना गुणों के अधीन व्यक्ति कुछ न कुछ करता रहता है गुणों के अधीन न होना गुणों के कार्यों में रागत न करना गुणों के कार्यों में रागत न करना इसको क्या कहते हैं गुणों का अधिक्रमण करना तो जो गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वो इनसे नहीं खोकर के हास्तकार ने कहा है की जीवन काल में ही इनसे नहीं खोकर के जीवन काल में ही इनसे रही होकर जीवन मुक्त की अवस्था में इससे रही होकर भी एक जन्म मृत्यु और जरा और दुख ऐसी जन्म से ऐसी होने का मतलब है उसका आगामी जन्म तो जन्म से ऐसी हो गया ना और मृत्यु मृत्यु मतलब आगामी जन्म नहीं होगा यदि कहें वर्तमान देय का साथ तो होना ही है और वर्तमान देह का साथ ही तो मृत्यु है तो यहाँ पर मृत्यु का अर्थ मतलब है क्या है की मृत्यु मृत्यु के है मृत्यु नुणुण। के भय से रही होता है है ना या ऐसा समझेंगे या तो मृत्यु के भय से रही तो जरा ऐसी तो यहाँ भी क्या है कि जरा से भय से रही समझ लेना कि जरा तो वर्तमान देवी आनी ही है तो जरा से भय से रही है ना जब भय से ही हो सब कुछ भय ना हो तो कोई खर्च नहीं पड़ता है जरा के भय से रही तो दुखों से रहें हाँ हाँ हाँ इनसे रहित होकर के इनसे रहित होकर के मतलब इनसे रहित होकर के जन्म मृत्यु जरा और दुखों से रहित होकर के एक आये थे ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख तो वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब दौर आया था ना उसका जो समास तो है वैसी समाज यहाँ का मिलेगा उसके आधार यहाँ तो भाषाकार ने द्वन किया है जन्म मृत्यु जरा और अन्य दुखों से रहित होकर के अन्य दुखों से जन्म से होने वाला दुख, दुख मृत्यु से होने वाला दुख जरा से होने वाला दुख ऐसा नहीं कि किया बल्कि कार्य जन्म मृत्यु जरा और दुख ऐसी प्रबंधन कारक मृत्यु ऐसी दुख ऐसा कुछ लगा लेना जन्म मृत्यु जरा और दुख रही होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसे गुणों का अतिक्रमण करके अब देखेंगे भाग्य में अतीत से जीवन एव में यहाँ पर है ना कि गुण एकांत एकांत से क्या लेना ये कौन यथोक्तम अतिथ्य अर्थ है यहाँ पर है जीवन एव में जीते भी इनका अतिक्रमण करके मतलब जीवन रहते इनका अतिक्रमण करके जीवन काल में इनका अतिक्रमण करके अतिक्रमण कौन करेगा जो ऊपर आया है ना जब वो गुणों से अन्य कर्ता को नहीं देखेगा गुणों तो से अन्य कर्ता को वो भी करता है, है और गुणों के पर उसके साथी आत्मा को जानता है वो क्या करता है गुणों का अतिक्रमण ऊपर था ना कि मत बावन को अधिक वो मेरे रूप को प्राप्त करता है कौन जो गुणों से अन्य करता को नहीं देखता है गुणों के ऊपर उसके साक्षी को जानता है तो वो कैसे मेरे रूप को प्राप्त करता है तो गुणों का अतिक्रमण करके कैसे गुणों का अतिक्रमण करके लगाएंगे और कब जीवित मतलब जीवित तो अवस्था में भी जीव, जीवन काल में भी यहाँ पर अतीत करम में और यहाँ पर ये जो गुणान का विशेषण है माया उपाधि भूतान मायाोपाधि भूटान मतलब ये अर्थ हो गया माया उपाधि है ना कि माया उपाधि भूत या माया माया उपाधि रूप माया उपाधि है और माया उपाधि रूप कौन है जुछ? मतलब त्रिगुण ही क्या है कि माया का शुरू है त्रिगुण ही प्रकृति का शुरू है माया का शुरू है इसके अनुसार कहा गया है का भी रूप है अच्छा आगे तीन है ना समुद्र भवान कारण उत्पत्ति के कारण देश उत्पत्ति के कारण कौन ये गुण भैसा भक्त भक्त के शब्दों पर ध्यान देंगे ये दे है ना देख भूान मापाधि भूटान एक यथोक् गुणान क्या देही दे दे भी दे दे दे एतान गुणान जीवन एव अति अतिक्रम मतलब क्या हुआ की दे आत्मा दे की उत्पत्ति के कारण दे जा रही दे पत्थ्य के कारण माया उपाधि रूप इन यथो तीन गुणों का माया उपाधि रूट इन यथोक्तान तीन गुणान है ना इन यथो तीन गुणों का जीवन काल में ही अतिक्रमण करके जीवन काल में ही अतिक्रमण करके जब गुणों का अतिक्रमण कर दिया तो गुणों के कारण वो व्यथित नहीं होगा या गुणों के कार्य उसके लिए किसी भी प्रकार का बंधन करने वाले नहीं रहेंगे किसी भी प्रकार बंधन करने वाले नहीं करेंगे रहेंगे और वो इसे नहीं रहित अपने को समझता है ये बात सही है ना वो क्या समझता है की मेरे में जन्म नहीं मस्तूँ नहीं जरा नहीं दुख नहीं ऐसा समझता है ना है ना दूसरे लोग क्या है की सोचो तो मैं मर जाऊँगा अपनी मिट्टी मानते हैं मेरी जरावस्था नहीं अपने दिकी दिकी तो को जरावस्था वाला मानते हैं मैं दुखी हो जाऊँगा मैं दुखी रहूंगा सबसे रही तबने मानता है सबसे रहित को ये बढ़िया है जन्म जरा और दुखों से रहित होकर अब देखेंगे यहाँ पर आप भारतीय जन मृत्यु जरा दुखी दो समाज का जन्म क्या मृत्यु का जरा क्या दुखान का उनसे जीवित अवस्था में ही मुक्त होकर है न उनसे जीवित अवस्था में ही मुक्त होकर या जीवित अवस्था में ही उनसे रही होकर के वो अपने में कुछ मानता नहीं है और जब ये अपने में समझ में आते हैं अपने में है ऐसा बोध होता है सभी व्यक्ति को परेशानियाँ होती है ना, है ना हंसत होते हैं जब अपने में मानता ही नहीं है कोई संकट नहीं की जीतते ही मुक्त होकर वह विद्वान या हम श्रुते है नाते क्रिया में करता को विद्वान ज्ञानी वो ज्ञानी मोक्ष को करता है एवं मदभावी का अर्थ इस प्रकार मदभाव को प्राप्त करता है मदभाव का क्या अर्थ मेरा रूप या अमृत है ना मुक्त को प्राप्त करता है या अर्थ हो गया तो अस्मित करो ने विद्वानी वहां भी दृष्टा था ना ऊपर दृष्टा कर तो राष्ट्रकार क्या किया था ज्ञानी उसका संबंध यहाँ भी है यहाँ पर सब गाया है ना तो देही का अर्थ है दे दारी विद्वान देही का क्या अर्थ है दे दारी विद्वान ये करता है ना दे करता है ने में। अब देखना जीवन योगित अवस्था में ही या जीवन काल में ही गुणों का अतिक्रमण करके माप्त करता है जीवित तो अवस्था में ही जीवन काल में ही जीवन काल में ही ऐसी अवस्था आ जाना चाहिए जीवन काल में ही गुणों का अतिक्रमण करके मुक्त को प्राप्त करता है इस प्रकार प्रश्न के ऋतु को पा करके अर्जुन बोला जो भगवान ने बताया ना जीवित तो अवस्था में ही गुरुओं का अतिक्रमण करके मुक्ति को प्राप्त करता है तो ये अर्जुन के जो है ना प्रश्न का कारण मिल गया इस प्रकार प्रश्न के कारण को प्राप्त करके अर्जुन बोला है ना किस तो प्रकार बोला देखो गुणान अतीत प्रभो कई गुणा एक अतीत प्रभो कि आचार कथम से कथ गुणा एकुणातेभो लगाइए कई लिंग एकां तईलिंग प्रसन्न तैयार लिंग गुणन एतीत प्रभो प्रभो एकुणा प्रभो एकुणातीिंग हे प्रभो एकुणाती Osionfish. इन तीन गुणों का अतिक्रमण किया हुआ यानी मतलब गुणातीत व्यक्ति है ना इन तीन गुणों का अतिक्रमण किया हुआ यानी कई लिंग नहीं ही का अध्ययन कर लिया है मेरी तीन लिंगों से लुप्त होता है तीन लिंगों से लुप्त होता है लिंग कार पहचान किस पहचान ऐसी लुप्त होता है क्या पहचान है जिसने गुणों का अतिक्रमण कर दिया है उसकी पहचान क्या है प्रभो तीन गुणा न पीता है इन तीन गुणों का अतिक्रमण किया हुआ यानी कई लिंग ही होता है तो उन लिंगों के द्वारा हम उसकी पहचान पहचान कर सकते हैं जबकि गुणा है रहता किम आचार उसका आचरण क्या है उसका व्यवहार क्या है कर्म क्या है वो कैसा आचरण करता है व्यवहार में है ना लक्ष्मी की स्थिति में रहता है समाधि में रहता है की स्थिति में रहता है और फिर आचरण उसका कैसा है व्यवहार में कैसा है आचार्य तुम उसका आचरण कैसा है दूसरा कुछ हो गया ये पहले में पूछा कि आचरण पूछा कथम क्या एकांत तीन गुणान अति वर्तते क्या एकांत तीन गुणान अति वर्तते क्या एकांत तीन गुणान कथम अति क्या एकांत तीन गुणान कथम अति और इन तीन गुणों का कैसे अतिक्रमण करता है इन तीन लोगों का कैसे अतिक्रमण करता है अतिक्रमण कैसे करता है और, और उसके है ते तुम्हुं। ते तुम्हुं। तो जो है थोड़ा ना है ऐसा वास्तव तो देखेंगे कई है लिंग सिंह तो एकांत से कौन लेना है इन जिनकी व्याख्या की जा चुकी है इन तीन दिन गुणों का अतिक्रमण से जायुआ व्यक्ति अतिशा तक अतिक्रांतिक्रमण से जाती इन तुम्हों से युक्त होता है प्रभुचार तो का अस्त अच्छा आचारा कि अस्त है इसी हिमाचाराचारा कर्त हो गया इसका आचरण क्या है इसका आचरण क्या है प्रथम अर्थ है तीन प्रकार क्या तेन प्रकार एकांत तीन मूलिवर्त थे और किस प्रकार इन तीन गुणों का अतिक्रमण किया जा सकता है किस प्रकार इन तीन गुणों का अतिक्रमण किया जाता है देखेंगे आगे और बढ़ने का गुणापीठस के लक्षण मतलब गुणापीठ के लक्षण गुणापीठ लक्षण गुणापीठ के लक्षण लिंग का क्या है चिन्ह पहचान या लक्षण है न लिंग का त्याग है चिन्ह पहचान या लक्षण उसका आचरण क्या है तो गुणातीत का आचरण तो आचरण भी उसका पहचान बन जाएगा तो आचरण भी क्या हो जाएगा उसका लक्षण हो जाएगा तो लक्षण दो हो गए ना आचरण और लिंग लक्षण बताइए की गुणातीत व्यक्ति का लक्षण क्या गुणातीत अजमेर है और गुणातीत होने का उपाय अर्जुन ने पूछा यार दो बात कही है लक्षण पे दो का ग्रहण हो गया आचार्य हो गया कि और गुणातीत होने का उपाय अर्जुन ने पूछा पृष्ठा के बाद विराम होना चाहिए है न्लोके प्रश्न इस श्लोक में दो प्रश्नों दो प्रश्न समझाने के लिए दो प्रश्न समझाने के लिए उत्तर नहीं। क्या है यहाँ पर प्रश्न द्वारा दो प्रश्नों का उत्तर समझ लेना दो प्रश्नों के लिए उत्तर ये मतलब है दो प्रश्नों प्रश्न करते दो प्रश्नों के लिए तो दो प्रश्नों का ऐसा कर ले गया इस ब्लॉक में दो प्रश्नों का उत्तर श्री भगवान ने कहा दो प्रश्न समझिए इनको दो में अंतर्गत हो जाएगा जा। इस ब्लॉक में दो प्रश्नों का उत्तर श्री भगवान ने कहा देखो क्या कहा में कई लिंगा युक्ता गुणा टीका कई लिंगा युक्ता गुणातीत महापुरुष तीन लिंगों से युक्त होता है, है ना नृष्टम ऐसा करना ऐसा जो संख्या है इसी योजना है तुम उसका उत्तर दो तब सुनो दो क्या उसका उत्तर ऐसा जो संख्या है तक सुनू उसका उत्तर सुनो सदुतरम सुनू लगाइए चा चा चा चा न द्वेष्टी प्रकाषि संवृत्ता नवृता पांडवा प्रकाशम क्या प्रवृति पांडवा प्रकाशम क्या प्रवृतिम क्या मोहम क्या कितने इसमें कोई बात नहीं संस्कृत में जीती है राम लक्ष्मणा क्या और राम क्या लक्ष्मणा क्या दो चार लगाने के लिए जीती है जी एक लगाना हो तो राम लक्ष्मण क्या बाद में दो भी लगाने की रुती है इसके बाद है यहाँ पर प्रकाश के मोहिनी है ना तो टीम क्या लगा दिया पांडवा प्रकाशम क्या प्रवृत्ति क्या प्रकाशम क्या प्रवृति क्या मोहम योचा संप्रवृत्ता पांडवा प्रकाशम क्या पांडवा प्रकाशम च्या प्रवृत्ति क्या मोहम योचा संप्रवृत्ता न देशी लगा ना निद्रकानी ना कांड सकी हे पांडव प्रकाश कर ज्यान, ज्यान है ज्ञान ज्ञान कार्य है शत्रु को मददार है प्रकाश कर है ज्ञान या शत्रु को प्रवृत्ति कर्मो में प्रवृत्ति कर्मो में प्रवृत्ति या रज का काम है रजोगुण का काम है अभिवेक ज्ञान का अभाव है नो किसका कार्य है तब मोहन का कार्य है ज्ञान प्रवृति और अभिवेक तम प्रवृतानी है न इनको प्रवृत्त होने पर इनको होने पर ज्ञान इनको इनको को प्रवृत्ति को, को और अन्य को इनको प्रवृत्त होने पर सत्य गुण के कार्य प्रकाश सदजो गुण के कार्य प्रवृत्ति और सम के कार्य मोह को विवृत्त होने पर भी इनको होने पर न दृष्टि वह दृष्ट नहीं करता है वह निवृतानी न कांक्ष गए कौन प्रकाश यदि तो निवृत्त हुए प्रकाश आदि की आकांक्षा नहीं करता है निवृत्त हुए की आकांक्षा नहीं करता है यदि ये प्रवृत्त हो गए मतलब सामने आ गए तो दृष्ट नहीं करेगा और निवृत्त हो गए तो आकांक्षा नहीं करेगा है नक्त के साथ उसको प्रकाशन क्या सत्तु कार्यम सत्तु गुण का कार्य क्या प्रकाश प्रवृतिम क्या प्रवृति मोहम्मच है ना और मोह नि प्रमाद और भी मेरा प्रकाश सब सत्युगु के कारण सब प्रकरण के सभी मोहम्मच तवा कार्यम मोहम्म का कार्य क्या है मोह एता दृष्टि इनसे द्वेस्त नहीं करता है कब तम प्रवृत्ता हमने क्या बताया इंटीप्रवृत होने पर या इंटी उपस्थित होने पर ये इनके उपस्थित होने पर, आ, उपस्थित होने पर करता है करके क्या किया है भाष्यकार ने हमने उपस्थित होने किया है ना दरल सुबोध अर्थ उपस्थित होने पर भाष्यकार भगवान का देखेंगे सम्यक विषय भावेन उद्भूतानी समय विषय रूप से उद्भूत होने पर समय विषय रूप से उद्भूत होने पर या सम्यक विषय रूप से उपस्थित होने पर सरल शब्दों में लिखना चाहिए इसका अर्थ लिख सकते हैं सम्यक अनुभाव्य अनुभाव्य भूतान विषय विषय भावेन का क्या है अनुभाव्य और, और उदभूतानी का विषय भूतानी उदभूतानी का क्या है विषय भूतानी अनुभाव्य समझते घट का अनुभव हुआ तो अनुभाव कौन हो गया अनुभाव है ना तो अब ध्यान देना के समय अनुभाव्य रूप से विषय होने पर अनुव्य विषय होने पर जो वस्तु विषय बनेगी वो अनुभाव्य बनेगी, बनेगी है विषय कैसे बनेगी वेस्ट अनुभाव्यक्सैन लगाइए की तत्व का कार्य प्रकाश सदच का कार्य प्रवृत्ति और तम के कार्य मोह मो को अनुभाव्यत्पन्न विषय होने पर इन सभी को अनुभाव्यत्पन्न विषय होने पर वह जिनसे नहीं करता है द्वेष नहीं करता है तो इसका इसको जो इसका है स्पष्टीकरण अगले अनुच्छेद में भाषा कर रहे है ना हाँ ये सब बता रहे हैं ना अभी सब आ रहा है अब ध्यान देने कैसे द्वेश नहीं करता है मतलब इनसे उपस्थित होने पर द्वेश नहीं करता है अनुभव होने पर द्वेश नहीं करता है यही कहना चाहे थोड़ा ठीक हो गया तो उसके सामने सबसे उपस्थित होगा तो ध्यान देना तो जब वो गुणातीज्ञी है जीवन मुक्त है तो उसका ख्याल रखा शरीर बना हुआ है शरीर ऐसे निद्रा तो आएगी, निद्रा आएगी ही उससे निद्रा, निद्रा आएगी ही तो आएगी ही कभी कभी ऐसा होगा की कोई किसी कुछ कहें वो आपकी बात को समझ सके होगा अरे परमात्मा साक्षात्कार तो हो गया है लेकिन कभी कभी होता है कि आप कुछ कहना चाहें किसी बात को नहीं समझ पाएगा हो सकता है ऐसा और समोगुण का कार्य निद्रा भी उसको होगी ही ऐसा इस तरह का अभिवेक समझिए आपसे समझ नहीं पाएगा कोई परमात्म साक्षात्कार होने मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर में लौक बातों को सब कुछ है ना अच्छा और ध्यान देना तो इसी प्रकार है अब इसको भाषाकार अच्छी तरह समझा रहे हैं देखो मन तामसा प्रत्य जाता है मुझे तामस प्रत्यय उत्पन्न हुआ तामस प्रत्यय कर प्रत्यक अर्थ प्रसंगानुसार है मोह मुझे समो गुण जन्य मुह उत्पन्न हो गया ऊपर तामसा कर यहाँ पर क्या है तमो गुण जन्य हाँ प्रत्यय कर है मोह या विवेक मुझे समो गुण जन्म मुझे समोगुण में मोह हो गया मुझे समो गुण जन्य मोह हो गया तेन तेन है तेरे उससे किससे उस मोह से, किस से उस मोह मो के कारण में मोह युक्त हो गया मुंढ़ाता से मोहता है ना कि उसके उस तामस उस प्रत्येक के कारण या मोह होने के कारण मैं मूड हो गया मोह से युक्त हो गया है ना ऐसा कौन सोचेगा कि जो गुरा सीप्त नहीं है वो ऐसा शोक करेगा कि हमको ऐसा हो गया होना नहीं अब देखेंगे आगे ये समझिए ना यहाँ पर तेन हम मुढा मुंड को समझाया ना मुझे तमो गुण जन में मोह हो गया उस मोह के कारण मैं मोह से युक्त हो गया मुका आगे देखेंगे दे तथा मोह को समझा आगे देखेंगे तथा राजकीय प्रवृत्ति मम उत्पन्न दुखात्मिका तथा मम दुखात्मिका राजसी प्रवृत्ति उत्पन्न उसी प्रकार मेरी दुख रूप राजकीय प्रवृत्ति उत्पन्न हुई दुख रूप मेरी राजसी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई या प्रवृति से लेना है कर्मो में प्रवृत्ति प्रवृत्ति से क्या लेना है कर्मो में प्रवृत्ति और का राजसी का अर्थ है यहाँ पर रजोगुण में का क्या है जन्म राजुण जन्म वहाँ तामता था ना मतलब यहाँ राज्य अर्थ रजोगुण जन्म उसी प्रकार रजोगुण जन्म मेरी उसी प्रकार मेरी रजोगुण जन्म दुखाती का प्रवृत्ति उत्पन्न होगी तो जो प्रवृत्ति होती है ना वो प्रवृत्ति सुखरूप होती है दुख रूप होती है प्रवृत्ति में दुख होता है इसमें प्रवृत्ति कैसी है दुखा है है प्रवृत्ति से दुख होता है अब ध्यान देना सर्वो में प्रवृत्ति दुखम का है तथा उसी प्रकार मेरी उसी प्रकार मेरी राजस्थान का कार्य दुख रूप प्रवृत्ति दुख रूप प्रवृत्ति उत्पन्न हुई तो तेन दुख रूप प्रवृत्ति ऐसी किया है रजसा तीन का क्या है? हाँ। है ना लगा पढ़ता हूँ प्रवर्तिता अहम प्रवर्ति ते प्रचलित तेन रजसा प्रवर्ति अहम स्वरूपात ते प्रचलिता तेन रजसा उस रजोगुण से प्रेरित होकर उस रजोगुण से प्रेरित होकर आम स्वरूपात पत्रिका की मैं आत्मस्वरूप से विकसित हो गया मैं आत्मस्वरूप से विकसित हो गया बहुत जिन ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं वो कभी कभी उनकी इस शुरू की स्थिति हो जाती है आत्मस्वरूप में स्थिति होती है और उनकी आचार आत्मा में स्थिति हो गई उनकी विषयों में स्थिति नहीं है को विषयों से निर्मित करके किसने लगा दिया आत्मस्वरूप में लगा दिया लेकिन कभी जब रजोगुण बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि उसके प्रेरित होकर के और क्या होगा कि वह स्वरूप ऐसी विचलित हो जाएगा बेट मुक्त आएगी निकली करने लगेगा ऐसा प्रेम गुण से प्रेरित होकर बिली बनती हो प्रवर्तिका उस रजोगुण से प्रेरित होकर के अहम में स्वरूपातरिका आत्मस्वरूप से विचलित कर दिया गया विचलित कर दिया गया आगे लगाएंगे वर्त से या अयम मत स्वरूपावस्थाना धन कह अब लगाएंगे या अयम से पढ़ता जो या मेरी स्वरूप की स्थिति जो या मेरी स्वरूप स्थिति जो या मेरी स्वरूप स्थिति से विचलित होना है भ्रंता करते विचलित होना या ठीक होना जो या मेरा सुख स्थिति ऐसी विचलित होना है किससे विचलित हो गया हाँ जो या मेरा सुख स्थिति से विचलित होना है या सुख स्थिति से भ्रष्टाचार होना जो या मेरा सुख स्थिति कष्टम वर्त किस तभी मम कष्टम वह मेरे लिए कष्ट है वह मेरे लिए क्या है वह मेरे लिए कष्ट है विचलित होना क्या है कष्ट है या कष्ट जनता है दुआ मेरे लिए करते हैं। इस प्रकार ध्यान देंगे इस प्रकार कौन करेगा जो गुनातीत नहीं, नहीं है जो गुणा थी हाँ। और पहले भी जो आएगा इस प्रकार की जो गुणातीत नहीं है वो द्वेश करेगा लगाएंगे तथा सात्वी को गुणा हाँ सात्विक गुण है ना उसका हो जाएगा सत्व गुण सात्विक गुण गुण कायेगा सत्व गुण उसी प्रकार प्रकाश आत्मा सावी को गुणा उसी प्रकार प्रकाश रूप सत्यगुण या प्रकाश का हेतु सत्यगुण है ना वो प्रकाश का जनक होने के का कारण उसको प्रकाश रुपये दिया सत्युण को उसी प्रकार प्रकाश रूप सत्युगुण या प्रकाश का हेतु सत्यगुण मुझे विवेक युक्त करते हुए माम विवेकित तुम आका तु मुझे विवेक युक्त करते हुए और सुख में आसक्ति कराते हुए बंधन करता है मुझे विवेक युक्त करते हुए और क्या करता है सुख में आसक्ति विवेक युक्त करते हुए तथा और सुख में आसक्ति कराते हुए बंधन करता है जब सुख में आसक्ति हो जाएगी क्या हो जाएगा बंधन है ना विवेक तो होने पर बंधन नहीं सुख में आसक्ति होने से उसी प्रकार है प्रकाश रूप मुझे विवेक सत्वे करते हुए और सुख में आसक्ति कराते हुए बंधन करता है जा, ना इसी तान दृष्टि असम्यक में अज्ञानी मनुष्य असम्यक होने के कारण दृष्टि उनसे विवेक करता है लगा अज्ञानी मनुष्य असम्यक दर्शी होने के कारण उनसे करता करता है देश करता है अनभा उन गुणों के कार्य से उन गुणों के कार्यों की अनुभाग्य हुए उन गुणों के कार्य से गुणों के कार्य कौन श्रिका प्रवृत्ति और वो उनसे द्वेश करता है है ना ये बहुत अच्छा लगा तो अच्छा मिला और वहाँ हम आसक्ति हो गयी संबंधन हो गया है ना तो असंघित होने के कारण वह द्वेश करता है पंक्ति लग जाएगी इस प्रकार द्वेश करता है सब लिखा है ना मम शाम से आ जाता है तेनाम है ना इस प्रकार किससे देश होगा यह समुण के कार्य मुँह से और ये रजोगुण के कार्य मुँह से बताया ना नुखा वनता मम कष्ट से इस प्रकार क्या होगा कि प्रवृति से क्या होगा द्वेश प्रवृत्ति इस प्रकार प्रकाश होगा कि पहले हमको वहाँ पर अच्छा लगा अच्छा समझ में आया अच्छा प्रकाश हुआ ज्ञान हुआ और फिर सुख हुआ सुख मिला सुख में आ सकती जीवन हो गया इस प्रकार अज्ञानी मनुष्य असम्यक दर्शी होने के कारण उनसे द्वेश पढ़ता है तद एवं गुणातीता न देशानी सद का अर्थ कि यहाँ पर कस्मात अर्थ कर लेना सद एवं तस्मात एवं मतलब सम्यक दर्शी होने के कारण सद का एवं सद एवं तस्मात एवं तस्माद एक पद है समस्त पद है एवं मतलब सम्यक होने के कारण गुणातीत गुणातीत व्यक्ति व्यक्ति होने के कारण प्रकाश प्रवृत्ति और मोह के उपस्थित होने पर या अनुभाव व्यक्ति प्रकाश प्रवृत्ति और मोह के होने पर नही बनता है लेकिन अस्मात है तत्कर्थ है, मतलब सम्यक दर्शी होने के कारण गुणातीत व्यक्ति इस प्रकार इस प्रकार अनुभाव्य विषय होने पर गुणों के कारण प्रकाश प्रवृत्ति और मोह मोहन कर रहा है मतलब क्या है, तो है ऐसा। ऐसा तो तो कि जब प्रार्थ के अनुसार हो सकता है इतने अंतर मुखी हो की आपकी बात कुछ मे तो नहीं सके तो डरू का ध्यान नहीं गया तो वैसाविवेक हो गया ना मुँह वही अविवेक मोह हो गया और देखेंगे और बीमारी व्याधि को सब कुछ हटाती है जीवन मुक्त के कोई तो भी प्रारब्धानुसार रोग बीमारी आती है तो रोग बीमारी के समय क्या होता है वो में तो लेकिन उसको बाद में ऐसा प्लेस नहीं होगा की ऐसा मतलब लग गई इस तरह लगा लेंगे ज्यादा आएगी तो ये वो अब देखेंगे इसी को समझाते हैं यथाचार सात्विकारी सात्विकारी कार्याणी आत्मान प्रति प्रकाश निग्रदानी क्या यथा और जैसे और जैसे सात्विक आदि पुरुषा सात्विक आदि पुरुष सात्विक राजा राजस्वर तामस पुरुष लग जाएगा क्या यथा और जैसे सात्विक राजा राजस्वर तामस पुरुष अन्य देखेंगे आत्मान प्रति प्रकाश से सात्विक आदि कार्याणी नाम प्रति और जैसे सात्विक राजा राजस्व तामस पुरुष आत्मान प्रति प्रकाश मतलब अपने प्रति अपने प्रति किसके प्रति सात्विक आदि पुरुषों के प्रति अपने प्रति प्रकाश से प्रकाश करके अपने स्वास्वरूप प्रकाश से, अपने स्वरूप को प्रकाशित करके अपने स्वरूप को प्रकाशित करके अपने स्वरूप को प्रकाशित कौन करेंगे गुणों के कार्य प्रकाशित अपने स्वरूप को प्रकाशित करके निवृतानी निवृत्त हुए निवृत्त हुए सात्विक आदि कार्यंती निवृत हुए सात्विक आदि कार्यो को नहीं कहता है मतलब सात्विक कार्य का मतलब श्री का कार्य कौन प्रकाश का हुए कैसे निगृत हुए आत्मान प्रति प्रकाश से अपने प्रति प्रकाश अपने आत्मान प्रति आत्म का प्रती। प्रती। प्रकी। प्रकी। अपने प्रति किसके प्रति साजी पुरुषों के प्रति साक्षी बाजी पुरुषों के प्रति अपने प्रकाश के कारण स्पस्थ रूप में प्रकाश से अपने रूप को प्रकाशित करके प्रकाश अपने रूप को प्रकाशित करेगा अपने रूप को प्रकाशित करेगी और वो अपने रूप को प्रकाशित करेगा मतलब ये कभी अज्ञात होकर के रहेंगे प्रकाश के और वो ये कभी हो और होकर रह सकते हैं क्या तो अपने रूप को अवश्य प्रकाशित करते हैं गदादी पदार्थ जो बाहे पदार्थ को अज्ञात होकर रह सकते हैं पर रहेंगे रूप क्या है प्रकाश प्रति और अपने रूप को प्रकाशित करके निवृत्त हुए कौन ये प्रकाशित करने के बाद निवृत्त हो जायेंगे ये सी वृत्तियाँ आए ना समय तो उसमें निवृत्त हो जाती है प्रकाश का मुह हमेशा तो ऐसा नहीं है ना कि अपने प्रकाशित करके निवृत हुए प्रकाशित करके निवृत हुए सात्विक आदि इस कार्याणी सत्यवादी गुणों के कार्य कौन प्रकाश व्यक्ति और सत्यवादी गुणों के कार्य की आकांक्षा नहीं करता है कौन आकांक्षा नहीं करता है सात्विक पुरुष कौन पुरुष। हाँ मतलब जो सात्विक पुरुष है ना वो सत्व गुण का कार्य यदि निवृत्त हो गया है तो उसकी आकांक्षा करेगा सत्य गुण का कार्य क्या वो निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करेगा और राजस पुरुष जो है ना वो रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति तो के निवृत्त होने पर फिर आकांक्षा करेगा फिर प्रवृत्ति करें और तामस पुरुष जो है ना सोने को न मिले ना आलस कुमार को तो फिर उसकी आकांक्षा करेगा झगड़ा लड़ाई की आकांक्षा करेगा तो और वही साग अलग अलग लगाना है ना सात्विक पुरुष के निवृत होने पर सत्यगुण के कार्य की आकांक्षा करता है और राजस पुरुष निवृत हुए रजोगुण के कार्य की आकांक्षा करता है और तामस पुरुष निवृत हुए समोगुण के कार्य की आकांक्षा करता है अंकी लगेगी और क्या यथा और जिस प्रकार क्या यथा और जिस प्रकार शास्त्री पुरुष अपने प्रति किसी के इंकुशुम अपने प्रति अपने स्वरूप को प्रकाशित करके निवृत हुए तत्व आदि गुणों के कार्य प्रकाश और मोह की आकांक्षा करता है आकांक्षा करता है शास्त्री आदि पुरुष को आकांक्षा करते हैं ना तथा गुणातीता निग्रता उस प्रकार गुणातीत महापुरुष निवृत्त हुए गुणों कार्य प्रकाश प्रवृत्ति और मोह की नहीं करता है सात्विक आकांक्षा करते है न गुणातीत आकांक्षा हाँ नकांक्षा न रवि के कार की आकांक्षा न ही रंग के कार्य की आकांक्षा आपको आकांक्षा नहीं करता है। तो यह क्या हुआ तत्वी ना की हाँ अच्छा जी और जैसे निब्रकानी आकांक्षा थी क्या निवृतानी ना, और ना ये बताया ना निक्षा थी निवृत्त हुए की आकांक्षा नहीं करता है अब ध्यान देना वो जो द्वेश कौन करता है अज्ञानी और द्वेश कौन नहीं करता है ज्ञानी और यहाँ भी आकांक्षा कौन करता है अज्ञानी मतलब यदि ज्ञानी होगा तो मैंने किया है उपस्थित अनुभव व्यक्तुंड से होने पर या उपस्थित होने पर उनसे द्वेष नहीं करेगा निवृत्त हो जाएंगे तो आकांक्षा नहीं करेगा ऐसा ही वो जो अवैज्ञानिक होगा वो करेगा तो ये क्या है ये गुणातीत का लक्ष्य है ना कि ती गुणातीत का सहज जीवन है सहज जीवन है आगे पीछे तो सोचना नहीं कुछ चिंता नहीं ऐसा ठीक है वो ना कंठा करेगा ना वेट करेगा ऐसा अब ध्यान देना कि कई लिंग इस, इस ती ने तो ती तो तीन गुणान ऐसा नीतुत्र हो कि गुणातीत महापुरुष किन लिंगों से विक्त होता है तो अब ध्यान देना कि ये प्रकाश प्रवृत्ति और, और मुंह ये उपस्थित हो तो द्वेष नहीं करेगा और हो जाए तो आकांक्षा नहीं करेगा क्या नहीं करेगा द्वेश नहीं करेगा और आकांक्षा नहीं करेगा द्वेश का भाव और आकांक्षा का भाव जिसके चित्त में द्वेश का भाव है वही उसको समझेगा कि दूसरा समझेगा और जिसके चित्त में आकांक्षा का भाव है तो वही समझेगा की दूसरा समझेगा वही समझेगा तो दूसरे तो ये ध्यान देना कि दूसरे को प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लिंग है ने ने। तो अपने को ही वो समझ सकता है ज्ञानी है ना अपनी स्थिति पता चलती है है ना हर चीज़ किसी होता है कि नहीं होता है क्या व्यक्ति चाहता है कि नहीं चाहता है अपने को ही पता चलता है ना तो ये जो तो लिंग है ये दूसरे को प्रत्यक्ष होने वाले है क्या बताइए एक है ना प्रत्यक्ष दूसरे को प्रत्यक्ष होने वाले लिंग नहीं दूसरे को प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लिंग सीधी है अपने को पता कर सकते हैं अनुमान कर सकते हैं दूसरे का थोड़ा लेकिन प्रत्यक्ष को नहीं दिखाई देगा ना दूसरे के बारे में अनुमान कर सकते हैं ये लोग नहीं करते हैं इच्छा नहीं करते सुंदर नहीं करते पसंद करते, शांति का अनुमान कर सकते हैं पर पूरा अपने को ही अपना मन पता चलता है ना दूसरे के बारे में अनुमान से पता चलेगा एक ना एक पर प्रत्यक्षम ये दूसरे को प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले नहीं है ठीक है तो क्या है तो क्या है तो बताते हैं स्वास्थ्य प्रत्यक्ष स्वयं को प्रत्यक्ष होने के कारण स्वास्थ्य ना अपनी आत्मा को मतलब स्वयं को प्रत्यक्ष होने के कारण एकल लक्षण आत्मविस्म हो अपने को प्रत्यक्ष होने के कारण ये लक्षण आत्मविष्यक ही है या ये लक्षण आत्मविष्यक ही है मतलब स्वास्थ्य प्रत्यक्ष अपने को प्रत्यक्ष होने के कारण अपने को प्रत्यक्ष होने के कारण ये ये सारे लक्षण अपने से ही संबंधित ये लक्षण अपने से ही संबंधित हैं, ऐसा समझना अपने से ही संबंधित है अपने से ही संबंधित है स्वाद प्रत्यक्ष है अपने को प्रत्यक्ष होने के कारण अपने को प्रत्यक्ष होने के कारण क्षण आत्मस्तम ये लक्षण आत्मस्तक मतलब अपने से ही संबंध रखने वाले हैं अपने से ही इसका स्वसंवेद किया तो रही है आत्मा के लिए नहीं चल रही है न ही स्वात्मिस्तम द्वेशम आकांक्षा व परी बता रहे हैं क्योंकि स्वात्मिश्चय द्वेशम अपने विषय में होने वाला द्वेष या अपने में होने वाले द्वेष अथवा अपने में होने वाली आकांक्षा को करना देखता है क्योंकि अपने में होने वाला द्वेष अपने में ये अर्थ रहेंगे अपने में स्वास्थ्य अपने में किसी विषय को होने वाला द्वेष किसी विषय को अपने में किसी विषय अपने में किसी विषय के प्रति होने वाला देश अपने में किसी विषय की होने वाली आकांक्षा तो क्या अनुवाद होगा अपने में होने वाले देश की आकांक्षा या अपने में किसी विषय अपने में होने वाला देश या अपने में किसी विषय के प्रति व्यस्त अपने में किसी विषय के प्रति आकांक्षा को दूसरा व्यक्ति देता है लगेगा क्योंकि अपने में किसी विषय के देश को और अपने में किसी विषय की आकांक्षा को अपने में मतलब अपने में होने वाली अपने में विद्यमान या में ऐसा लगाना स्वयं विद्यमान किसी स्वयं विद्यमान किसी विषय के प्रति वेश को स्वयं किसी विषय के प्रति देश को अथवा है ना अथवा आकांक्षा को पढ़ा न सकते दूसरा नहीं देता है नियंक्षा को दूसरा नहीं जानता है तो अपने लिए ठीक है अब ये लिंग रोकने लिए है अब आचार से दूसरा व्यक्ति अनुमान करेगा कि माचारा लिंग रोकने लिए बता दिया ना गुणाती का की से। अब गुणाती अब गुणातीत मनुष्य किस आचरण वाला है कि माचार अब गुणातीत मनुष्य किस आचरण वाला है इस प्रश्न का उत्तर कहा जाता है इस प्रश्न का उत्तर अब देखो यहाँ पर आचार उदासीन व उदासीन वु यहाँ नुना वर्तन यदासीन वीन यह ना विचाल लेते गुणा लगाईए संगा वर वसीना उदासी उदासीन की तरह स्थित होकर उदासीन की तरह उदासीन किसे कहते हैं जो किसी का पक्ष नहीं करता है किसी का समर्थन नहीं करता किसी का विरोध नहीं करता है ऐसा रहना भी बड़ा मुश्किल प्रकस्ट रहना भी बड़ा मुश्किल है ज्यादातर लोग या तो इस पक्ष में या तो उस पक्ष में किसी न किसी पक्ष में रहते हैं और इस पक्ष से ऐसी रहना बड़ा कठिन उदासन में बढ़ाती है नहीं जो ज्ञानी होते हैं वो तटस्त बिल्कुल और ज्ञानी नहीं है ज्ञानी बनना है साधक बनना है तो वो प्रशस्ट ही रहना चाहिए संसारण संसार में यदि भगवान को पाना है तो सतर्क रहना चाहिए किसी किसी के पक्ष में नहीं किसी में विपक्ष में नहीं किसी के समर्थन में नहीं किसी के विरोध में नहीं सबसे अलग रहना चाहिए बिल्कुल नहीं तो फिर सब जिससे मेल करेंगे उसी में पाएंगे भगवान को नहीं पा पाएंगे अब देखे ना उदासीन की तरह रहने वाला उदासीन की तरह रहने वाला यह गुण ही ना जो गुणों से बिखी पूरी दिया जाता है उदासीन रहने वाला जो गुणों से विचलित नहीं किया जाता है है ना? से कि गुण ही वर्त रहे हैं या गुण ही सब कुछ कर रहे हैं इसलिए ऐसा समझ कर या और या कि जो इच्छित रहता है या शांत भाव से बना रहता है है ना सब कुछ गुण भी कर रहे हैं क्या मतलब है अपने चाहे अच्छा काम हो गया, बुरा काम हो संसार में चाहे अच्छी घटनाएं घट रही है या बुरी घटनाएं घट रही है तो गुणों का विचार है ना कि यह भगवान की माया हो गुणावर्तन के गुण ही प्रवृत्त हो रहे हैं की क्यों ऐसा समझ कर या उठी सके जो स्थित रहता है न शांत से रहता है न इंग कोई चिशा नहीं करता कोई चिशा नहीं करता उदासीन वीना कच्ची दे पक्ष न बचते जैसे नहीं करता है उसी प्रकार यह गुणातीतक उपाय मार्ग गुणातीत होने के उपाय रूप मार्ग में गुणातीत होने का उपाय रूप मार्ग क्या है जान गुणातीत होने का उपाय क्या है ज्ञान गुणा होने का उपाय मार्ग वैसे या ज्ञान अवस्थिका ज्ञान में स्थित हुआ कैसे ही ज्ञान में स्थित हुआ व्यक्ति कौन आत्मविद आत्मयानी आत्मयानी संुणों से विचलित नहीं होता है ओम पूर्णवदम